रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक पहला भाग उन्नीस से तिरासी तक हरीशचंद्र अपनी पीढ़ी के एक विशिष्ट गणितज्ञ थे उन्होंने गणित की एक शाखा डिफ्रेंटेशन थी प्रतिरोपणात्मक सिद्धांत पर शोध किया और उसे हाशिए से उठाकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण शाखा में बदल दिया इसके बाद यह शाखा समसामयिक गणित में केंद्रीय महत्व की शाखा बन गई हरीश का जन्म 11 अक्टूबर उन्नीस को कानपुर में हुआ उनके दादाजी अजमेर में रेलवे के एक वरिष्ठ क्लर्क थे वे अपने बेटे चंद्रकिशोर को अच्छी शिक्षा देने के लिए कटिबद्ध थे बेटे की शिक्षा के लिए पैसों की खातिर उन्होंने नौकरी से इस्तीफा देकर अपनी पेंशन आदि की रकम इकट्ठा ले ली उसके बाद उन्होंने दोबारा रेलवे में नौकरी की इससे उनकी वरिष्ठता जाती रही और उन्हें निचले स्तर पर नौकरी करनी पड़ी हरीश के पिता चंद्रकिशोर का दाखिला देश के सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज रूडकी में हुआ वह भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था जो लोक निर्माण विभाग के लिए सिविल इंजीनियर तैयार करने के लिए शुरू किया गया था धीरे धीरे चंद्रकिशोर बहुत ऊंचे वह पर पहुंचे और अंत में उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग के कार्यकारी इंजीनियर के पद से रिटायर हुए हरीश अक्सर अपने पिता के साथ दूरदराज बड़ी नहरों को देखने जाया करते थे हरीश की मां सचिन सेठ एक जमींदार परिवार की थी उनके परिवार ने कभी अठारह के केंद्रीय के झांसी की रानी को अपने घर में पनाह दी थी कृतज्ञता के रूप में झांसी की रानी ने उन्हें अपनी तलवार भेंट की थी इस भेंट को उनके परिवार ने पैतृक संपत्ति के रूप में बहुत आदर सम्मान के साथ संजो कर रखा। हरीश ने अपने बचपन का ज्यादातर समय अपने नाना के घर पर ही बिताया वे पढ़ाई में कुशाग्र थे परंतु अक्सर बीमार रहते थे वे कमजोर थे इसलिए उनकी कक्षा के लड़के हमेशा उनका मजाक उड़ाते थे नाना के घर में हरीश की रुचि शास्त्रीय संगीत में जगी जो जीवन भर बनी रही हरीश के बड़े भाई सतीश ने आईसीएस में नौकरी की और वे स्वतंत्र भारत में उच्च स्तर के नौकरशाह बने हरीश चंद्र ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कानपुर में पूरी की उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमएससी की, जहां उनके परीक्षक सी.वी. रामन थे पूछे जाने पर चंद्र ने तुरंत ही वाजयंत्र मृदंग के कंपन के सिद्धांत की समस्या हल की जिससे रामन अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने चंद्र को 100 प्रतिशत अंक दिए